राम राज्य की भूमिका पंडित राम जीकर उपाध्याय राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भये गए सब सोका का बैर न कर काभूषण कोई राम प्रताप बसमता कोई श्री रामचंद्र के राजा होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए उनके सारे शोक जाते रहे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 उन्हें न किसी तरह का भय है ना शोक है ना कोई रोग ही होता है सद्य स्वामी जी महाराज समुपस्थित कथारसिक बंधुओं और भक्तिमती देवियों कल आदरणीय स्वामी जी ने राम राज्य के संदर्भ में जो प्रश्न रखे थे राम राज्य क्या है और भगवान राम के चरित्र में कुछ विसंगतियाँ दिखाई देती हैं उनका क्या तात्पर्य है उनका प्रश्न किसी खंडनात्मक संदर्भ में या विवाद के संदर्भ में नहीं था अपितु ये प्रश्न बड़े स्वाभाविक हैं और इसके बहाने हमें श्री राम के विभिन्न पक्षों का परिचय प्राप्त हो सकता है यह प्रसंग वस्तुतः बड़ा व्यापक है और यथास्भव उसके विविध पक्षों को स्पर्श करने की चेष्टा करूंगा जब राम शब्द का प्रयोग करते हैं तो साधारण व्यक्ति के मन में इस शब्द को सुनकर जो धारणा उत्पन्न होती है उस धारणा का भी महत्व तो है पर पूरे अर्थों में उनकी धारणा रामराज्य के संदर्भ में सही नहीं है रामराज्य अगर इस दृष्टि से माने कि जिस राज्य की व्यवस्था सुव्यवस्थित हो राष्ट्र व्यवस्थित हो वह राज्य रामराज्य है साधारण व्यक्ति के मन में यही कल्पना होती है वह अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति और उसके साथ साथ समाज में व्यवस्था चाहता है जिससे वह पूरी तरह से स्वतंत्र रहकर सुखों का भोग कर सके व्यक्ति की तो यह चाह स्वाभाविक है गोस्वामी जी भी जब रामराज्य का वर्णन करते हैं तो इन लक्षणों को महत्व देते हैं वे रामराज्य का वर्णन करते हुए यह भी स्वीकार करते हैं कि राम में न कोई दरिद्र था न कोई दुखी था और न कोई दीन था कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसको हम मूर्ख कह सकें अबुद्ध बुद्धिहीन कह सकें और जिनमें मनुष्यता के श्रेष्ठतम लक्षण विद्यमान न हो ऐसा कोई नागरिक राम राज्य में नहीं था न दरिद्र को दुखी न देना न ही को अबुधन लक्षण हीना राम राज नगेश सुनो सचरा चर जग मही काल कर्म सुभागुण का उपरोक्त पंक्तियों में वे राम राज्य का जो वर्णन करते हैं उसकी भी आवश्यकता है किंतु यह राम राज्य का समग्र लक्षण नहीं है विशेषकर तुलसीदास जी ने रामराज्य और उसका जो स्वरूप प्रस्तुत किया है वह तो एक बड़ा बृहद आदर्श है और उसकी पूर्ति के लिए व्यक्ति के जीवन में कठिन प्रयत्न की आवश्यकता है साधना की आवश्यकता है समस्या व्यक्ति और समाज की है व्यक्ति अलग अलग दिखाई देने पर भी वह समाज का एक अंग है अकेला नहीं रह सकता तो स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि व्यक्ति और समाज इन दोनों में सामंजस्य की कैसे स्थापना हो यदि सामंजस्य नहीं होता तो समाज में संघर्ष होगा टकराहट होगी ऐसी स्थिति में व्यक्ति और समाज के सामंजस्य के लिए ही शासन तंत्र में शासन के नए नए प्रयोग किए जाते हैं यदि हम प्रारंभ से लेकर अब तक इतिहास पर दृष्टि डालें तो इस शासन व्यवस्था के लिए ही ये विभिन्स प्रकार के तंत्रों की स्थापना की जाती है और उसे क्रियान्वित किया जाता है ये तंत्र कभी कभी उपयोगी जान पड़ते हैं पर कुछ दिनों बाद उसमें दोष दिखाई देने लगता है और तब व्यक्ति शासन के संदर्भ में राज्य के संदर्भ में नए प्रयोग करने लगता है इस प्रकार यह समस्या शाश्वत है श्री रामचरित में इसे बहुत ही उच्च पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किया गया है राम राज्य का अर्थ व्यवस्थित राज्य ही नहीं है जहाँ तक व्यवस्थित राज्य का संबंध है लंका का जो वर्णन मानस में किया गया है उसे पढ़कर यही धारणा होती है कि लंका का राज्य अत्यंत उत्कृष्ट राज्य था और रावण बड़ा उत्कृष्ट शासक था व्यवस्था की दृष्टि से लंका में रंच मात्र भी कोई त्रुटि नहीं थी यह भी नहीं कि लंका में वितरण की व्यवस्था अच्छी न रही हो लंका में समृद्धि है स्वास्थ्य है सौंदर्य है शिक्षा है नगरों का निर्माण बड़ी अद्भुत पद्धति से हुआ है नगर तथा राष्ट्र की सुरक्षा का बड़ा उत्तम प्रबंध है इस प्रकार यदि हम लंका पर दृष्टि डालें तो लगता है कि लंका एक महानतम राष्ट्र था आज के किसी महानतम राष्ट्र की अपेक्षा भी वह महान प्रतीत होता है रावण ने जब लंका पर अधिकार किया तो उसको इस बात का भान था कि हर व्यक्ति को लंका की समृद्धि मिलनी चाहिए समाज में बंटवारे का प्रश्न बड़े महत्व का होता है व्यक्ति की लालसा आत्म केंद्रित होती है और वह सब कुछ अपने लिए ही पालेना चाहता है राज्य का तात्पर्य है कि वह व्यक्ति के और समाज के स्वार्थ में सामंजस्य स्थापित करे इसके लिए वितरण की समुचित व्यवस्था करे वितरण की समुचित व्यवस्था भी लंका के राज्य में थी गोस्वामी जी कहते हैं कि लंका पर अधिकार करते ही रावण ने लंका में जो व्यक्ति जिस योग्य था उसी के आधार पर लंका के घर बांट दिए यह भी लिखा है कि रावण ने पूरी लंका के राक्षसों को सुखी बनाया यही जस जोग दीन है सुखी सकल रावण के अंतकरण में सभी के सुख की चिंता थी राक्षसों के प्रति भी उसका बड़ा सदव्यवहार है या उसमें बड़ी सहिष्णुता है लगता है कि विचार की दृष्टि से रावण बड़ा सहिष्णु था क्योंकि विभीषण और रावण की धारणाओं में काफी अंतर था तो भी रावण ने उनकी इच्छा के अनुकूल पूजा साधना की छूट दे दी थी उनका हरिमंदिर अलग बना हुआ था रावण स्वयं हरि का विरोधी होते हुए भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करता अतः रावण सहिष्णु भी प्रतीत होता है वितरण की व्यवस्था भी है सारे राक्षसों को सुखी करने का प्रयत्न भी है लंका में जो सुख समृद्धि और स्वास्थ्य है उसका चित्र आपने सुंदर में पढ़ा होगा हनुमान जी ने लंका को जितनी गहराई से देखा उतनी गहराई से शायद रावण ने भी कभी नहीं देखा होगा क्योंकि आप पढ़ते हैं कि हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका गए और वहां कोई भी ऐसा स्थान नहीं था जिसके भीतर बैठ कर देखने की चेष्टा न की हो उन्होंने लंका को बाहर से भी देखा और भीतर से भी देखा था ऊपर से भी देखा और नीचे से भी देखा था समुद्र पार करके जब वे लंका में पहुँचे तो वे वहाँ के सबसे ऊंचे स्थान त्रिकूट पर्वत के शिखर पर खड़े हो गए लंका को देखा उनके उस राष्ट्र की समृद्धि पर दृष्टि गई बड़ा आकर्षक वर्णन है जहाँ के परकोटे भी सोने और मढ़ी के बने हुए हैं जहाँ सारे भवन भी सोने के हैं नगर का निर्माण कैसे हुआ है चौराहे बाजार सुंदर मार्ग और गलियाँ हैं कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना चौहट सुभट्ट भी थी चारुपुर बहु विधि बना वहाँ सुरक्षा और सेना का प्रबंध कैसा है कहीं पर्वत के जैसे विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान गरज रहे हैं वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं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 ना नाना बहु विधि एक कन तरजहीं गजबाज खच्चर निकर पद चर रथ बरूथ निको गहुरूप निशर जूथ यति बल से न बरनत नहीं नही बने उसके पश्चात कहा गया वन भाग उपवन बगीचे फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावलियाँ सुशोभित हैं बन उपवन उपवन सर कुप वापी बन बाग उपवन सर कुप वापी सोह सो कल्पना हुई कि लंका में सब कुरूप ही होते होंगे क्योंकि राक्षसों की कल्पना कुरूपता से जुड़ी है तो कहते हैं वहां मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याओं का ऐसा सौंदर्य है जिसे देखकर मुनियों के मन में भी आकर्षण का उदय हो जाता है नर नाग कन्या रूप मुनि यह है लंका, का एक लंका में कौन सी कमी है लंका में कितना सुरक्षा का प्रबंध था इसका भी अनुभव हनुमान जी के आगे चलकर कहा उन्होंने लंका को ऊपर से खड़े होकर देखा और उन्होंने सोचा कि अभी और भी गहराई से लंका को भीतर पैठ कर देखेंगे पहली बार जब उन्होंने लंका को पर्वत शिखर से देखा था और उस समय सूर्य का प्रकाश था अब उन्होंने निर्णय किया कि रात्रि में भी लंका को देखूंगा और भीतर पैठ कर देखूंगा। हनुमान जी रात्रि के समय अत्यंत छोटे बनकर लंका नगर में बैठे अति लघु रूप धरो नगर करो पैसा सबसे पहले उनके सामने रावण की सुरक्षा व्यवस्था की विलक्षणता उनके सामने आई हनुमान जी ने अपना अत्यंत छोटा मच्छर के समान रूप बना लिया मसक समान रूप कपिधरी लंकही चले उस मरी नरे हरी लेकिन रावण की सुरक्षा व्यवस्था ऐसी थी कि हनुमान जी मच्छर के रूप में भी प्रविष्ट नहीं हो पाए और लंकनी ने उन्हें भीतर प्रविष्ट होने से रोकने की चेष्टा की नाम लंकनी एक मोहिनिंदरी कभी कभी किसी के राज्य की निंदा करनी हो तो उसे रावण राज्य कह दिया जाता है पर यहाँ रावण के राज्य का जो वर्णन है उससे तो ऐसा लगता है कि वह एक पूर्ण विकसित राष्ट्र का सर्वोत्कृष्ट चित्र है तो फिर रावण राज्य क्यों नहीं राम राज्य ही क्यों होना चाहिए इस संदर्भ में एक महत्व की बात यह है कि राजतंत्र व्यक्ति से जुड़ा हुआ है जब रावण राज्य करते हैं तो लगता है कि रावण एक बुरा व्यक्ति था और रावण राज्य अर्थात एक बुरे व्यक्ति का राज्य और जब राम राज्य कहते हैं तो लगता है कि राम एक सर्वश्रेष्ठ चरित्र वाले राजकुमार थे और वे सिंहासन पर बैठे तो वह राम राज्य है पर यह धारणा यथार्थ नहीं है राजतंत्र की स्थापना ही क्यों हुई लोगों को अनुभव हुआ कि जिस व्यक्ति में सामर्थ्य है योग्यता है उससे हमें सुव्यवस्था और सुरक्षा मिलेगी इसलिए किसी राजवंश के लोगों को उन्होंने राजा के रूप में उसे स्वीकार किया परंतु राजा यदि व्यक्ति होगा तब एक समस्या प्राचीन काल में आती रही है बार बार आएगी कि व्यक्ति आज जैसा प्रतीत होता है क्या आवश्यक है कि उस व्यक्ति का चरित्र भविष्य में भी वैसा ही बना रहेगा कई बार व्यक्ति बड़ा श्रेष्ठ दिखाई देता है पर वह सत्ता पाकर बदल जाता है उसके आचरण और विचार में परिवर्तन आ जाता है बल्कि मानस में तो विश्व इतिहास को दृष्टि में रखकर यहाँ तक कह दिया गया कि दुनिया में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति उत्पन्न हुआ हो प्रभुता पाकर जिसके मन में मद उत्पन्न नहीं हो गया हो नहीं को अस जनमा जगमाही प्रभुता पाए जाहि मद नाही विश्व के इतिहास में अनेक राजाओं के चरित्र से आपको इस सत्य का परिचय मिलेगा लक्ष्मण जी ने तो भरत जी के संदर्भ में भी इस इतिहास का स्मरण किया जब प्रभु को सूचना मिली कि भरत आ रहे हैं और सूचना देने वाले ने कहा कि चतुरंगनी सेना के साथ आ रहे हैं एक आयस कहा बहोरी से संग चतुर थोरी सुनकर प्रभु संकोच में पड़ गए उन्हें चिंता हो गई पर उनकी चिंता का हेतु दूसरा था प्रभु भरत जी की भावनाओं उनके शील और स्वभाव से परिचित हैं वे समझ गए कि भरत मेरे राज्याभिषेक की योजना बनाकर चित्रकूट आ रहे हैं इसलिए चतुरंगनी सेना को लेकर आ रहे हैं प्रभु के अंतकरण में द्वंद्व हुआ प्रभु ने सोचा आज तक भरत ने मुझसे कुछ करने के लिए नहीं कहा मैंने जो कहा वही भरत ने किया आज पहली बार भरत मुझसे आग्रह करने आ रहा है क्या मेरे लिए यह उचित होगा कि भरत की मांग को अस्वीकार कर दूं? और यदि मैं भरत की मांग को स्वीकार करके सिंहासन पर बैठ जाता हूं, तो पिता की आज्ञा पालन के लिए मैंने जो वनवासी का व्रत लिया है वह व्रत अधूरा रह जाएगा यही अंतर्द्वंद प्रभु के हृदय में चल रहा था इत पितु बच उत बंधु सकोचो धरत सुभाव समुझिही प्रभु चित हित तित पावन नाही लक्ष्मण जी प्रभु के बड़े उतावले प्रेमी हैं बड़े स्नेहशील हैं और उनका आवेश भी स्नेहजन्य है वह आवेश वस्तुतः किसी अहंकार की भावना से प्रेरित नहीं है उसके पीछे स्नेह है ममता है श्री राम से वे इतना स्नेह करते हैं श्री राम के प्रति उनके मन में इतनी ममता है कि उनको जब यह दिखाई पड़ा कि श्री राम के मुख पर चिंता के चिन्ह हैं तो उन्होंने सोचा भरत जी ससैन्य आ रहे हैं और सेना का उद्देश्य तो युद्ध है कोई सेना लेकर जा रहा है तो यही तो लगता है कि वह युद्ध करने जा रहा है भरत सेना लेकर आ रहे हैं तो इसका अर्थ तो यही है कि वे युद्ध करने आ रहे हैं और प्रभु के मुख पर जो चिंता दिखाई दे रही है उसका अर्थ है कि प्रभु सोच रहे हैं कि क्या अब छोटे भाई के विरुद्ध युद्ध करना होगा मैं युद्ध कैसे करूंगा? अपने शील के कारण युद्ध की कल्पना करके मन में दुखी हो रहे हैं यह सोचकर लक्ष्मण जी उत्तेजित हो जाते हैं और प्रभु को एक लंबा भाषण सुना देते हैं उन्होंने कहा यह सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ कि भरत जैसा व्यक्ति भी इतना बदल सकता है भरत नी तिर सुजाना प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना इसके बाद लक्ष्मण जी की दृष्टि एक शब्द में प्रकट हुई वे भरत जी के बारे में यह कह सकते थे कि राजपद पाकर पर उसकी जगह कहाँ राम के पद पर अधिकार कर लिया ते आज राम पद पाए चले धर्म मर जाए इतना धार्मिक तथा सचरित्र व्यक्ति ने भी राज्य पाते ही ईश्वर के स्थान पर को स्थापित कर लिया और इतना बड़ा अनर्थ करने के लिए प्रस्तुत हो गया इससे बढ़कर दुख की बात क्या होगी पर लक्ष्मण जी ने कहा कि यह भी मेरी भावुकता ही है क्योंकि यह कोई नई घटना नहीं है इससे पहले भी ऐसा ही होता रहा है उन्हें विश्व इतिहास के ऐसे महत्वपूर्ण पात्रों का स्मरण होने लगा बोले सहस्त्रबाहू इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमत ने कलंक नहीं दिया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 चढ़य भूम सूरजान लोक वेदे विमुख वे भाव अधमन बेन समान अध कहकर उन्होंने निर्णय किया कि भरत को दंड दिया जाना चाहिए बाद में देवताओं का संकेत पाकर लक्ष्मण संकुचित हुए कि मैंने बिना सोचे समझे भरत पर संदेह किया लेकिन लक्ष्मण जी के संकोच को देखकर भगवान राम ने यह नहीं कहा कि तुमने बड़ी अनुचित बात कही वे बोले लक्ष्मण तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है तुमने यदि भरत का विरोध किया हो, तो कोई व्यक्तिगत राग द्वेष से प्रेरित होकर नहीं किया तुमने मेरे प्रति स्नेह के कारण किया तुमने भरत का विरोध करते हुए जो बातें कही वे ऐतिहासिक दृष्टि से सचमुच बिल्कुल यथार्थ ही तो है गोस्वामी जी ने लिखा लक्ष्मण जी संकुचित हो गए पर भगवान राम और सीता जी ने उन्हें बड़ा सम्मान दिया सुनी सुर बचन लखन सकुचाने राम सीय सादर सनमाने प्रभु ने पहला बाप की यही कहा तुमने वस्तुतः बहुत बड़ा सत्य कहा है और विश्व में सबसे बड़ा अभिशाप तो यही है कि राजमद से बढ़कर अन्य कोई मद नहीं है कही तात तुम नीत सुहाए सब ते कठिन राज मधु भाई भगवान राम का सांकेतिक अभिप्राय क्या है साहित्य में शब्दों के अर्थ बड़े सांकेतिक होते हैं पद और मद शब्दों को यदि आप लिखकर देखें तो पाएंगे कि प और की बनावट बहुत कुछ एक जैसी है और प को बनाना बड़ा सरल है बस जरा सा प के कोने में एक मोड़ दे दीजिए तो बन जाएगा दोनों अक्षर एक ही वर्ग के हैं और प को जरा सी घुड़ी लग गई तो बन सक गया इसका अभिप्राय यह है कि पद में जहाँ अहंकार की घुंडी लगी हो वह मध हुए बिना नहीं रहेगा श्री राघवेंद्र का तात्पर्य था कठिनाई यह है कि चाहे राजतंत्र की पद्धति स्वीकार करें या जनतंत्र की पर जब समाज चुनेगा तो व्यक्ति को ही तो चुनेगा और व्यक्ति को बदल सकता है परिवर्तित होता रहता है और व्यक्ति तो बदल सकता है परिवर्तित होता रहता है इसके बाद उन्होंने भरत जी का समर्थन किया लक्ष्मण जी की धारणा का खंडन किया लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि तुम्हारी धारणा अपने स्थान पर सही है पर यह भारत के विषय में सही नहीं है भगवान श्री राघवेंद्र का अभिप्राय यह था कि शासन को व्यक्ति ही तो चलावेगा तंत्र चाहे कोई भी हो पर प्रमुख तो व्यक्ति ही होगा और व्यक्ति के साथ समस्या जुड़ी हुई है कि वह परिवर्तित होता है राजतंत्र से असंतोष हुआ व्यक्ति के बदलाव को देख लोगों के मस्तिष्क में जनतंत्र की बात आई व्यक्ति के स्थान पर समूह को अधिकार दिया गया पर समूह भी तो व्यक्तियों से ही बना हुआ होगा समूह भी तो किसी दल का होगा और उसका नेतृत्व व्यक्ति तो के द्वारा ही होगा ऐसी स्थिति में क्या व्यक्ति में परिवर्तन नहीं होगा तो क्या करें व्यक्ति की बाध्यता है कि वह किसी न किसी पर तो निर्भर रहेगा ही भगवान श्री राघवेंद्र ने एक सूत्र दिया उनकी दृष्टि भरत की ओर थी वे बोले ठीक है व्यक्ति के बिना काम नहीं चल सकता पर भरत जी भी तो एक व्यक्ति हैं और जब किसी व्यक्ति में भरत जी का मनोभाव आ जाता है तो उसके जीवन में मद आने की कोई संभावना नहीं रह जाती भगवान राम ने लक्ष्मण का समर्थन भी किया और बड़े उत्कृष्ट शब्दों में यह भी कहा तुमने ठीक कहा कि पद से मद उत्पन्न होता है पर मैं तो कहूँगा अयोध्या की तो बात ही क्या ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज राजमद नहीं होगा क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र फट सकता है चाहे अंधकार दोपहर के सूर्य को निगल जाए आकाश बादलों में लुप्त हो जाए गो के खुर के समान जल से अगस्त जी डूब जाए पृथ्वी अपनी क्षमाशीलता छोड़ दे और चाहे मच्छर की फूक से सुमेरु पर्वत उड़ जाए परंतु भरत को राज मत कभी नहीं हो सकता भरत ही हो इन राजमदिधि हरिहर पद पाय कब किजे से करूण तरनि हिमकु मकुगिल गगन मगन मकुमे घई मिलई गोपद जल घट सहज रुड़ी हो नीप मधु भर भाई भगवान ने इन शब्दों में भरत जी की स्तुति की भगवान राम का अभिप्राय यह है कि व्यक्ति यदि व्यक्ति के रूप में शासन चलावेगा तो उसमें बदलाव आना अवश्य है रामायण में इसका संकेत है रावण कौन था उसका पूर्वजन्म भी रामायण में बताया गया है और यह बड़े महत्व की बात है रावण पूर्वजन्म में प्रताप भानु था इस नाम पर ध्यान दीजिए प्रताप भानु माने जिसका प्रताप सूर्य के समान हो और रावण निशाचर है जिसकी शक्ति अंधकार में ही बढ़ती है इसमें व्यंग्य क्या है जिसका प्रताप सूर्य के समान था वह प्रकाश के स्थान पर अंधकार का प्रतीक बन गया इसके बाद और भी बड़े महत्व की बात कही गई है प्रताप भानु का राज्य कैसा था रावण का राज्य भी व्यवस्था के दृष्टि से बड़ा उत्कृष्ट राज्य है और पूर्व जन्म में जब वह प्रताप भानु था तो भी उसके राज्य का वर्णन हुआ है राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुन्दर कामधेनु जैसी सुहावनी हो गई उनके राज्य में प्रजा सभी तरह के दुखों से रहित और सुखी थी और स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे भूप प्रताप भानु बल पाए काम धेन भय भूमि सुहाय सब दुख भरजित प्रजा सुखारी धर्मशील सुंदर नर नारी यह है प्रताप भानु के राज्य का वर्णन दुख का अभाव है सारी प्रजा सुखी है और पृथ्वी कामधेनु की तरह आचरण कर रही है राम राज्य के संदर्भ में इसका एक महत्वपूर्ण सूत्र यह है कि व्यक्ति को बदलते देर नहीं लगती प्रताप भानु निषाचर बन सकता है और यह हमारे भी जीवन का सत्य है यह नहीं कि रावण अच्छे से बुरा हो गया हम अपनी ओर झांक कर देखें तो बोध होगा कि प्रताप भानु के जीवन में घटित हुआ ही बहुत बार हमारे जीवन का सत्य भी यह है और वही इतिहास हमारे जीवन में दोहराया जाता है रामायण में बहुत ही गंभीर प्रतीकात्मक संकेत है गोस्वामी जी ने प्रताप भानु के राज्य का वर्णन किया है यह सत्यकेतु का पुत्र था उसका नाम प्रताप भानु और उसके छोटे भाई का नाम अरिमर्जन था सत्यकेतु राजा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य दिया और वन में तपस्या करने के लिए चले गए प्रताप भानु ने राष्ट्र को और भी व्यवस्थित बनाया और सारे संसार पर उसने विजय प्राप्त की यहाँ भी वही सूत्र है इसमें संदेह नहीं कि प्रताप भानु अच्छा है धर्मात्मा है पर उसके भी अंतकरण में दूसरों को जीतने की महत्वाकांक्षा विद्यमान है यहीं से अंतर दिखाई दिया आगे चलकर जो घटनाएँ घटित हुई उसका मूल सूत्र यह है कि अच्छे व्यक्ति के मन में भी जब दूसरों को पराजित करने की इच्छा हो चाहे वह धर्म के नाम पर ही हो तो उसका परिणाम भयंकर होता है प्रताप भानु ने अनुभव किया कि राजा का कर्तव्य है वह सारे देशों को जीतकर चक्रवर्ती सम्राट बने उसने चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए चारों ओर आक्रमण किया पहला सूत्र उसके सामने हर राजा झुक गया पर एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसको यह असह्य था जब तक जीत हार का यह क्रम चलेगा तब तक यह समस्या आती रहेगी जो जीतेगा उसको मद होगा जो हारेगा उसको हिस्सा होगी यह टकराहट नए नए रूप में समाज में प्रकट होती रहती है राम राज्य का चित्र देखने के लिए सरयू के तट पर चलते हैं जहाँ भगवान राम और भरत जी गेंद खेलने के लिए एकत्र हुए और इस खेल में भगवान श्री राम ने भरत को जिताने की चेष्टा की इससे मूल अंतर स्पष्ट हो गया जब एक व्यक्ति दूसरे को हराना चाहेगा तो दूसरा व्यक्ति भी उसे हराने की चेष्टा करेगा ऐसी स्थिति में आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि टकराहट और संघर्ष नहीं होगा आगे चलकर रामराज्य के गुणों में दिखाई देने वाला दूसरा सूत्र यह है कि इसमें हारने के स्थान पर छोटे को जिताने की चेष्टा की जा रही है बड़ा छोटे को हरा दे इसके स्थान पर बड़े के अंतकरण में छोटे के विजय की अभिलाषा हो समाज में यदि परिवर्तन लाना है तो बाल्यावस्था से ही ऐसा किया जाना चाहिए बाल्यावस्था से लाने का अभिप्राय यह है कि प्रतियोगिता को यदि स्वास्थ्य के संदर्भ में रखा जाए खेल स्वास्थ्य के लिए संगठन के लिए उपयोगी है यह वृत्ति मन में भरकर, यदि खेल होगा तो खेल में स्वास्थ्य बनेगा सद्भाव भी बना रहेगा पर यदि खेल का उद्देश्य केवल जीतना मात्र होगा तो आज सारे विश्व में यह समस्या फैली हुई है व्यक्ति के मन में मुख्य वृत्ति जीतने की है उसे लड़कपन में सिखाया गया कि खेल में जीतना ही है तब तो वह खेल में ही क्यों सारे जीवन के हर क्षेत्र में यही वृत्ति रखे रहेगी बड़े होकर भी वही वृत्ति रहेगी चाहे जैसे भी जिस भी प्रकार से दूसरे को हरा देना जीत लेना सफल हो जाना यही सबसे बड़ा लक्ष्य है परंतु रामराज्य की मूल धारणा इससे भिन्न है श्री राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न और अयोध्या के नागरिकों का स्वास्थ्य बड़ा सुंदर है श्री राम खेलते हैं सुखद तीर समू सुख मिथल गि गुईया बाटिल लोगों को लगता है कि प्रतियोगिता में उन्नति होती है ज़रूर होती है स्पर्धा में उन्नति होती है पर उस उन्नति में ईर्ष्या का विष भी मिला रहता है इस विष को मिटाने का क्या उपाय है इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि जब श्री राम खेलते हैं तो लोगों ने नारा लगाया कि राम हार गए और भरत जीत गए एक कहत भई हार राम जो की एक कहत भैया भरत जय यहाँ हारने और जीतने वाले का दृश्य बड़ा अनोखा है आज भी एक दल हारता है और दूसरा दल जीतता है जो जीतता है वह सीना तानकर सिर ऊँचा करके चलता है और जो हारता है वह कुछ लज्जा में सिर झुका लेता है उसकी आंखें झुक सी जाती है पर यहाँ दृश्य उल्टा है जो जीत गया है वह तो संकोच के मारे नीचे देख रहा है श्री भरत ने जीतने के बाद दृष्टि नीचे कर ली और हारे हुए श्री राम की क्या प्रतिक्रिया हुई वे हर्षित होकर भरत की जीत के उपलक्ष में दान दे रहे हैं यह सुनिहर भय राम जो बे प्रण बहु दान दिस की जीत के उपलक्ष में दान दे रहे हैं बोले मेरे छोटे भाई की जीत हुई है जहां परायापन होता है वहीं तो दुख की अनुभूति होती है भगवान राम कहते हैं भरत मेरा छोटा भाई है मेरा प्रिय है जैसे एक पुत्र यदि अपने पिता से आगे निकल जाए पिता ने जितनी शिक्षा प्राप्त की है पुत्र उससे अधिक शिक्षा प्राप्त कर ले तो क्या पिता सिर पीटता है कि यह तो मुझसे आगे निकल गया वह तो बड़ा प्रसन्न होता है वही वृत्ति यहाँ भी हो सकती है दूसरी ओर किसी ने भरत जी से पूछ दिया कि जीतने के बाद तो व्यक्ति गर्व से तन जाता है पर आप तो बड़े संकोच में गड़े हुए लग रहे हैं आप इतने झुके हुए क्यों हैं भरत जी ने मुस्कुराकर कहा भाई मैं जीता थोड़े ही हूँ मैं तो जिताया गया हूँ इसमें बड़ा अंतर है जो समझता है कि मैं जीता हूँ उसे अभिमान होता है और जब मैं देखता हूँ कि मैं जिताया गया हूँ जिताने वाले के प्रति श्रद्धा का उदय होता है मुझे तो विजय प्रभु ने दी है उनकी कृपा और उनके स्नेह से यह विजय उन्होंने मुझे उपहार में दी है राम राज्य की स्थापना वस्तुतः इसलिए बहुत कठिन है कि इसके लिए पूरी वैचारिक क्रांति भावनात्मक क्रांति और क्रियात्मक क्रांति होनी चाहिए हमारे चिंतन की पद्धति में बदलाव आना चाहिए प्रताप भानु की समस्या क्या है स्वयं श्रेष्ठ होते हुए भी उसमें दूसरों को हराने की वृत्ति है जब हम श्री राघवेंद्र की जय भगवान श्री राम की जय कहते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि किसी एक की ही जय हो और किसी अन्य की पराजय हो राम की जय माने राम को जब हम व्यक्ति नहीं साक्षात ब्रह्म कहते हैं जब राम को सर्वव्यापक कहते हैं जब राम को हम प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बैठा हुआ कहते हैं तो राम की जय अन्य जयों से भिन्न है राम की जय माने हम सब की विजय किसी की हार नहीं किसी की पराजय नहीं जहाँ सबकी जय हो सब शब्द राम राज्य का महानतम सूत्र है रामतृत मानस जनतंत्र की धारणा से भी आगे है व्यवहारिक अर्थों में राम राज्य राजतंत्र था क्योंकि राजकुल का व्यक्ति सिंहासन पर बैठता था पर राजतंत्र के घबरा व्यक्ति ने स्वतंत्र को चुना पर जनतंत्र में भी तो बहुमत और अल्पमत को लेकर ही व्यवस्था चलेगी जनतंत्र में भी जिसका बहुमत होगा वही शासन करेगा और अल्पमत उस शासन को स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा और चेष्टा करेगा कि भविष्य में हम अपनी संख्या बढ़ाकर बहुमत में आ जाएं। राम राज्य क्या है यह व्यक्ति का राज्य है या बहुमत का इसके लिए गोस्वामी जी ने बड़े महत्व का शब्द लिखा यही रामायण का सूत्र है और वह शब्द है सब अल्पता अल्पमत या बहुमत नहीं छोटा या बड़ा नहीं व्यक्ति नहीं जाति नहीं राष्ट्र नहीं इस सब शब्द को इस सब शब्द को गोस्वामी जी ने बार बार दोहराया मुख्य सूत्र यही है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि भगवान राम के सिंहासनासीन होने के के पक्ष में अयोध्या के अगणित नरनारी थे सभी चाहते थे कि श्री राम सिंहासन पर बैठें वे सिंहासन पर बैठते और प्रजा उनका स्वागत करती राम राज्य के विरोध में तो केवल दो ही व्यक्ति थे एक मंथरा और एक कैकई करोड़ों व्यक्तियों में दो का क्या महत्व है पर भगवान श्री राम की धारणा बड़ी विलक्षण है राम यह नहीं गिनते कि कितने लोग मुझे राजा देखना चाहते हैं श्री राम के दृष्टि इस, इस बात पर जाती है कि यदि दो लोग नहीं चाहते तो क्यों नहीं चाहते दो व्यक्ति भी इतने महत्वपूर्ण हैं यदि दो व्यक्ति भी मेरा विरोध करते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें देखना चाहिए कि उनके मन में हमें लेकर क्या आशंका है जिसके कारण मैं वे मेरा विरोध कर रहे हैं व्यंग में कहें तो यदि वह चुनाव का युग होता तो मंथरा कई कई की जमानत ही जब्त हो जाती दो ही तो वोट थे राम राज्य तत्काल बन जाता पर केवल दो के विरोध के कारण राम राज्य नहीं बना समाज में यदि दो व्यक्ति भी विरोधी हैं तो राम राज्य नहीं बनेगा यह बड़े महत्व का सूत्र है इसलिए राम की जय किसी व्यक्ति का जय जै नहीं जैसे आज जय राम जी की कहकर अभिवादन करते हैं वैसे ही प्राचीन काल में भी अभिवादन की एक परंपरा थी रामायण में लिखा है कि उन दिनों जब लोग मिलते थे तो जय जीव कहकर सिर नवाते थे कही जय जीव शीश तिन्ह नाये जय जीव बड़ी अच्छी बात है जिसकी जय किसी व्यक्ति की नहीं किसी दल की नहीं जीव की जय हो इसको अब और गहराई से देखिए तो राम की जय माने ईश्वर की जय ईश्वर की जय का अर्थ है सारे जीवों की जय